पथरावली तीन सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित देर अल्मोड़ा 13 जुलाई अट्ठारह सौ संतानवे प्रेमास्पद यहाँ से अल्मोड़ा जाकर योगेन के लिए मैंने विशेष प्रयत्न किया किंतु कुछ आराम होते ही वह देश के लिए रवाना हो गया सुभल घाटी से वह अपने सकुशल पहुँचने का संवाद देगा क्योंकि सवारी के लिए दाँडी आदि मिलना असंभव है इसलिए लाटू नहीं जा सका अच्युत और मैं यहाँ पर पुनः लौट आए हैं धूप में गर्दन तोड़ रफ्तार से घोड़ा दौड़ाकर आने के कारण आज मेरा शरीर कुछ खराब है करीब दो सप्ताह शशि बाबू की दवा लेकर भी विशेष कोई लाभ नहीं प्रतीत हो रहा है लीवर का दर्द नहीं है और पर्याप्त कसरत करने से हाथ पाँव विशेष मजबूत हो गए हैं किंतु पेट अत्यंत फूल रहा है उठने बैठने में सांस की तकलीफ होती है संभवतः यह दूध पीने का फल है शशि से पूछना कि दूध छोड़ा जा सकता है या नहीं पहले दो बार मुझे लू लग गई थी तब से धूप लगने पर आंखें लाल हो जाती है और दो चार दिन तक लगातार शरीर अस्वस्थ रहता है मठ के समाचार से अत्यंत प्रसन्नता हुई तथा यह भी मालूम हुआ कि दुर्भिक्ष पीड़ितों में कार्य अच्छी तरह से चल रहा है मुझे लिखो कि दुर्भिक्ष कार्य के लिए ब्रह्मवादिन ऑफिस से तुम्हें धन प्राप्त हुआ है या नहीं यहाँ से भी धन शीघ्र भेजा जा रहा है दुर्भिक्ष का प्रकोप अन्य स्थानों में भी है इसलिए एक स्थान पर ही रुकने की आवश्यकता नहीं है उनको अन्यत्र जाने के लिए कहना एवं प्रत्येक को विभिन्न स्थानों में जाने के लिए लिखना इस प्रकार के कार्य ही सच्चे कार्य हैं इस प्रकार खेत जूत जाने पर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोया जा सकता है यह या हमेशा याद रखो कि इस प्रकार का कार्य ही उन कट्टर पंथियों के लिए उचित उत्तर है जो हमें गालियाँ दे रहे हैं शशि एवं शारदा जैसा छपवाना चाहते हैं उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है मठ का नाम क्या होना चाहिए यह तुम लोग ही निर्णय करना रुपया सात सप्ताह के अंदर ही पहुँच जाएगा लेकिन ज़मीन के बारे में मुझे कोई भी समाचार नहीं मिला है इस संबंध में मैं समझता हूँ कि काशीपुर के कृष्णगोपाल के बगीचे को खरीद लेना ही उचित होगा इस बारे में तुम्हारी क्या राय है बड़े बड़े काम पीछे होते रहेंगे यदि इसमें तुम्हारी सहमति हो तो इस विषय की किसी से मठ अथवा बाहर के व्यक्तियों से चर्चा न कर गुप्त रूप से पता लगाना योजना गुप्त न रखने से काम प्रायः ठीक ठीक नहीं हो पाता यदि पंद्रह सोलह हज़ार से कार्य बनता हो तो अविलंब खरीद लेना यदि ऐसा तुम्हें उचित लगे तो यदि उससे कुछ अधिक मूल्य हो तो बयाना देकर सात सप्ताह तक प्रतीक्षा करना मेरी राय में इस समय उसे खरीद लेना ही अच्छा है बाकी काम धीरे धीरे होते रहेंगे हमारी सारी स्मृतियाँ उस बगीचे से जुड़ी हुई है वास्तव में वही हमारा प्रथम मठ है अत्यंत गोपनीय रूप से यह कार्य होना चाहिए फलान में फलानुमे प्रारंभाह संस्कारा प्राक्तना इवा फल को देखकर ही किसी कार्य का विचार किया जा सकता है जैसे कि किसी के वर्तमान व्यवहार को देखकर उसके पूर्व संस्कारों का अनुमान लगाया जा सकता है इसमें संदेह नहीं कि काशीपुर के बगीचे की जमीन का मूल्य अधिक बढ़ गया है किंतु दूसरी ओर हमारे पास धन भी कम पड़ गया है जैसे भी हो इसकी व्यवस्था करना और शीघ्र करना काहली से सब काम नष्ट हो जाता है यह बगीचा तो खरीदना ही होगा चाहे आज या दो दिन बाद और चाहे गंगा तट पर कितने ही विशाल मठ की स्थापना क्यों न करनी हो अन्य व्यक्तियों के द्वारा यदि इसकी व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छा है यदि उनको पता चल गया कि हम लोग खरीद रहे हैं तो वे लोग अधिक दाम मांगेंगे इसलिए बहुत ही संभाल कर, काम करो अभी श्री कृष्ण सहाय हैं डर किस बात का सबसे मेरा प्यार कहना सस्नेह विवेकानंद पुनस् लिफाफे पर लिखित काशीपुर के लिए विशेष प्रयास करना बेलूर की जमीन छोड़ दो जबकि तुम ऊँचे लोग श्रेय मिलने के विवाद में पड़े हुए हो तो क्या तब तक गरीब बेचारे भूखे मरेंगे यदि महाबोधि संस्था पूरा श्रेय लेना चाहती है तो लेने दो गरीबों का उपकार होने दो कार्य अच्छी तरह से चल रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है और भी ताकत से जुड़ जाओ मैं लेख भेजने का की व्यवस्था कर रहा हूँ सैक्रन तथा नीबू पहुँच गया है विवेकानंद तीन सौ उनचास भग्नि निवेदिता को लिखित अल्मोड़ा तेईस जुलाई अठारह सौ संतानवे प्रिय कुमारी नोबल मेरे संक्षिप्त पत्र के लिए बुरा न मानना अब मैं पहाड़ से मैदान की ओर रवाना हो रहा हूँ इसे एक निर्देश स्थल पर पहुँच तुम्हें विस्तृत पत्र लिखूँगा तुम्हारी इस बात का कि घनिष्ठता के बिना भी स्पष्टवादिता हो सकती है मैं तात्पर्य नहीं समझ सका अपनी ओर से तो मैं यह कह सकता हूँ कि प्राच्य औपचारिकता का जो भी अंश अभी तक मुझ में मौजूद है उसका अंतिम चिन्ह तक मिटाकर बाल छुलब सरलता से बातें करने के लिए मैं सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ काश एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता के पूर्ण आलोक में जीने का सौभाग्य प्राप्त हो एवं सरलता की मुक्ति वायु में स्वास्थ्य लाने का अवसर मिले क्या यह उच्चतम प्रकार की पवित्रता नहीं है इस संसार में लोगों से डरकर हम काम करते हैं डर कर बातें करते हैं तथा डर ही चिंतन करते हैं हाय शत्रुओं से घिरे हुए लोक में हमने जन्म लिया है इस प्रकार की भीति से यहाँ कौन मुक्त हो सका है कि जैसे प्रत्येक वस्तु गुप्तचर की गुप्तचर की तरह उसका पीछा कर रही हो और जो जीवन में अग्रसर होना चाहता है उसके भाग्य में दुर्गति लिखी हुई है क्या यह संसार कभी मित्रों से पूर्ण होगा कौन जानता है हम तो केवल प्रयत्न कर सकते हैं कार्य प्रारंभ हो गया है तथा इस समय दुर्भिक्ष निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है अनेक केंद्र स्थापित हो चुके हैं एवं दुर्भिक्ष सेवा प्रचार तथा साधारण शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की गई है यद्यपि अभी तक कार्य अत्यंत नगण्य रूप से ही हो रहा है फिर भी जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है आवश्यकता आवश्यकतानुसार उनसे काम लिया जा रहा है इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्य क्षेत्र हैं श्री गुडविन मद्रास में कार्य कर रहा है कोलम्बो में भी एक व्यक्ति को भेजा गया है यदि अभी तक तुम्हें कार्य विवरण नहीं भेजा गया हो तो आगामी सप्ताह से संपूर्ण कार्यों का एक मासिक विवरण तुमको भेजा जाएगा मैं इस समय कार्य क्षेत्र से दूरी पर हूँ इससे सभी कार्य को शिथिलता से चल रहे हैं यह तुम देख ही रहे हो किंतु साधारणतः कार्य संतोषजनक है यहाँ न आकर इंग्लैंड से ही तुम हमारे लिए अधिक कार्य कर सकती हो दरिद्र भारतवासियों के कल्याणार्थ तुमने विपुल आत्म त्याग के लिए भगवान तुम्हारा मंगल करे तुम्हारे इस मंतव्य को मैं भी मानता हूँ कि मेरे इंग्लैंड जाने पर वहाँ का कार्य बहुत कुछ सजीव हो उठेगा फिर भी यहाँ का कार्य चक्र जब तक चालू न हो और मुझे विश्वास न हो जाए कि मेरी अनुपस्थिति में कार्य संचालन करने वाले और भी व्यक्ति हैं मेरे लिए भारत छोड़ना उचित न होगा जैसा कि मुसलमान कहते हैं खुदा की मर्ज़ी से कुछ एक माह में ही उसकी व्यवस्था हो जाएगी मेरे अन्यतम श्रेष्ठ कार्यकर्ता खेतड़ी के राजा साहब इस समय इंग्लैंड में हैं आशा है कि वे शीघ्र ही भारत वापस आएंगे एवं अवश्य ही मेरे विशेष सहायक होंगे अनंत प्यार तथा आशीर्वाद सहित तुम्हारा विवेकानंद